Sri, sab me. रेडियो वॉइस ऑफ अहमदाबाद इसका ऑडिशन शुरू हो चुका है आप सभी पिछले कुछ समय से तीन चार स्कूलों के ऑडिशन आप सुनाए हैं तो आज हम लोग फिर से एक और स्कूल प्रकाश हिंदी हाई स्कूल का ऑडिशन सुनने वाले हैं फिर से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस विशेष इवेंट के लिए हमें जो सहयोग दे रहे हैं बापू नगर के संचालिका बानू दीदी जी और इसके साथ में योगा टीचर कन्या जी और मोटिवेशनल स्पीकर विजय जी हमारे साथ हैं जो इस इवेंट को सफल बनाने के लिए ये सभी मेहनत कर रहे हैं तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं प्रकाश हिंदी हाई स्कूल कृष्णा नगर जी हाँ यहाँ के बच्चे आज ऑडिशन हमें सुनाने वाले हैं तो हम लोग आज के इस एपिसोड में चलिए तो यहाँ के प्रिंसिपल श्री संजय भाई और सभी पूरे स्टाफ को ढेर सारी शुभकामनाएं और बच्चों को रेडियो टीम की ओर से रेडियो मधुबन की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ श्रेया और मैं बारहवीं कक्षा में पढ़ती हूँ रेडियो वॉइस ऑफ अहमदाबाद का जो इवेंट होने जा रहा है उसमें मैं सहभागी बोल रही हूँ तो मैं आप सभी के सामने ऑडिशन के रूप में एक गीत सुनाना चाहती हूँ मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत के लकीरों से मिले किस्मत के लिए होने जा रहा है उसमें मैं सहभागी बोल रही हूँ तो मैं आप सभी के सामने ऑडिशन के रूप में एक गीत सुनाना चाहती हूँ अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया तूवा कोई कृष्ण का साहिल बना दिया बेचेनिया निया समेट कर सारे जागी जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल तो साथियों मैंने ये आपको गाना सुनाया मेरी आवाज़ आपको पसंद आई हो तो आशा करती हूँ कि प्यार दे प्यार दो तबज्जे दो और मैसेज करिए मेरे नाम से इस नंबर पर नाइन फोर वन फोर वन फाइव वन फोर वन फाइव धन्यवाद मैं उस्वानी और मैं नौवीं कक्षा में पढ़ती हूँ रेडियो वॉइस ऑफ अहमदाबाद का जो इवेंट इवेंट होने जा रहा है उसमें मैं सब आगे बोल रही हूँ तो मैं आप सभी के सामने ऑडियो के रूप में एक गीत सुनाना चाहती हूँ यार तेरिया for once for once. बोल बोल हो तो मैं आप सभी के सामने ओडिशन के रूप में गीत सुनाना चाहती हूँ क्या बात है क्या बात है बातरा का चल करोटाइज करे जखनू क्या बात है तेरे लक डक लक पहले तेरे, तेरे मंगे की तेरी देख दे, तो साथियों मैंने ही आपको गाना सुनाया मेरी आवाज आपको पसंद आई हो तो मैं माजा करती हूं प्यार दे तब्जो दे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 नमस्कार मई हूं तानिया और मैं दसवीं कक्षा में पढ़ती हूँ रेडियो वॉइस ऑफ अहमदाबाद का जो इवेंट होने जा रहा है उसमें उसमें सहभागी बोल रहा बोल रही हूँ तो मैं आप सभी के सामने ऑडियंस के रूप में एक गीत सुनाना चाहती हूँ मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम ना सिखा मैंने जीना जीना ऐसी जीना ना सिखा जीना मेरे बिना हमदम दो तो साथियों मैंने ये आपको गाना सुनाया मेरी आवाज़ आपको पसंद आई हो तो मैं आशा करती हूँ कि प्यार दे तवज्जो दे और मैसेज करिए मेरा नाम मेरे नाम से इस नंबर पर नाइन फोर वन फोर वन फाइव वन फोर वन फाइव धन्यवाद शुक्रिया पढ़ती हूँ रेडियो बॉयस ऑफ अहमदाबाद का जो इवेंट होने जा रहा है उसमें मैं सहबागी बोल रही हूं तो मैं आप सभी के सामने ऑडिशन के रूप में एक गीत सुनाना चाहती हूँ में पढ़ती हूँ रेडियो वॉइस ऑफ अहमदाबाद का जो इवेंट होने जा रहा है उसमें मैं सौ बोल रही हूँ तो मैं आप सभी के सामने ऑडिशन के रूप में एक गीत सुनाना चाहती हूँ तुझे क्यों आँख से दत कहती तेरा चांद हूँ वतना में मेरी वतना में तेरा मेरा तेरी लालाता आबाद हुआ हस पे मैं कितना नसीब आता ओ मई मेरी क्या तुझे क्यों बहता है तू कहती तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तो साथियों मैंने ये आपको गाना सुनाया मेरी आवाज आपको पसंद आई हो तो मैं आशा करती हूं कि प्यार दे तब्जो दे और मैसेज करिए मेरे नाम से इस नंबर आरोप नमस्कार मैं हूं अभी अभिषेक और मैं कक्षा में पढ़ता हूं। रेडियो वॉइस ऑफ अहमदाबाद जो इवेंट होने जा रहा है उसमें मैं बोल रोल हूँ मैं तो मैं आप सभी के सामने के रूप में ही सुना चाहता हूँ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 तो मैंने ये आपको गाना सुनाया मेरी आवाज़ आपको पसंद आई हो तो मैं आशा करती हूँ कि प्याज दे तब्जो दे और मैसेज करके मेरे नाम से इस नंबर पर। धन्यवाद शुक्रिया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 तवज्जो दे और मैसेज करिए मेरे नाम से इस नंबर आरोप नाइन फोर नाइन फोर वन फोर वन फाइव वन फोर वन फाइव धन्यवाद शुक्रिया आरोप गाय नमस्कार मैं हूँ गेवानी वंशी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 क्षा अच्छा करता हूँ रेडियो ऑफ पंजाब का जो इवेंट होने हो जा रहा है उसमें मैं सहभागी बोल रहा तो मैं आप सभी के सामने ऑडियन के रूप में एक गीत सुना चाहता हूँ अपना टाइम आएगा ऊर्जा ऊर्जा तलाश परवाने की आसमान भी तो उतना ही तो ऐसा मेरा ख्वाब डर को ही सताएगा ऐसा तेरा ख्वाब तो कैसे दफनाएगा अब हौजले में अब खौफ नहीं सी रातिया को चिड़ेंगे हम खाव या अपना टाइम आएगा ही तो आए या घड्ढा लेकर जाए तो साथियों मैंने ये आपको गाना सुनाया है मेरी आवाज़ आपको पसंद आई तो मैं आशा करता हूँ की कृपया देख दें और मैसेज करिए मेरा नाम है अहमद नबुस्लमा इस नंबर पर 9414151415 धन्यवाद शुक्रिया ऑफ अहमदाबाद का जो इवेंट होने जा रहा है उसमें बोल रही हूँ तो मैं आप सभी के सामने होडियो सिंह के रूप में एक गीत सुनाना चाहती हूँ सुना सिंगार करूँ मैं तो इंतजार करूँ फिर बिना नंबर धन्यवाद <cười> <cười> <cười> जो इवेंट होने जा रहा है उसमें मैं सहभागी बोल रहा रही हूँ तो मैं आप सभी के सामने ऑडियंस के रूप में एक गीत सुनाना चाहती हूँ कुछ तो मैं बहता हूँ साहब तूर ग करती हूँ कि प्यार प्यार ने तब तवज्जो से और मेरे मैरिज करिए मेरे नाम से इस नंबर पर नाइन फोर वन फोर वन फाइव वन फोर वन फाइव धन्यवाद शुक्रिया तो साथियों आज के इस एपिसोड में तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का रेडियो वॉइस ऑफ अहमदाबाद इस इवेंट का ऑडिशन हमने सुना अब बच्चों का सिलेक्शन होगा सिलेक्शन के बाद फिर हम लोग फाइनल लिस्ट बनाएंगे और फाइनल में जो पहुंचेंगे उनका भी हम लोग फाइनल राउंड जरूर सुनेंगे और उसमें जो विनर होंगे उन सभी को सर्टिफिकेट तो दिया जाएगा तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी इंतज़ार कर रहे होंगे और इंतज़ार करिएगा कुछ ही दिनों में हम लोग फाइनल राउंड आपको लाइव सुनाने की कोशिश करेंगे तो फिर से एक बार बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएँ रेडियो टीम की ओर से और हमारे सभी सहपाठी सहयोगियों को टीचर स्टाफ और प्रिंसिपल्स को और साथ ही साथ हमारे बानू दीदी जी विजय भाई और योगा टीचर कन्यालाल भाई को ढेर सारी शुभकामनाएँ मंगल धन्यवाद शुक्रिया